महाभारत आदि पर्व, आदिपर्व रथ पर्व चतुष्टिकम पांडवों का एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनना जन्मेजय वाच, उच ते तथाव्याघ्र निहते बकर अत ऊर्धम तथो ब्रह्मण किंकत पांडवा जन्मे जय ने पूछा ब्रह्मण पुरुष सिंह पांडवों ने उस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात कौन सा कार्य किया वे राजन सम्पाय बकराक्षसम अधियाना परम ब्रह्म ब्राह्मणस्य से निवेश वै जी ने कहा राजन बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगे ततः कतिपयाह से ब्राह्मण संसित व्रत प्रतिश्रयाथी तद्वे स्म तदनंत कुछ दिनों के बाद एक कठोर नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण ठहरने के के लिए उन देवता के घर पर आया दृश्रयम तस्मय सदा पर्वाति व्रत उन विप्रवर का सदा घर पर आए हुए सभी अतिथियों की सेवा करने का व्रत था उन्होंने आगंतुक ब्राह्मण की भली भांति पूजा करके उसे ठहरने के लिए स्थान दिया ततस्ते पांडवा सर्वे सहकुंत्याम कथियंतम कथा शुभा वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर एवं कल्याणमयी कथाएँ कह रहा था अतः उन्हें सुनने के लिए सभी नरश्रेष्ठ पांडव माता कुंती के साथ उसके निकट जा बैठे कथया मथ देश राग्यस्य राग विधाश्चर देश उसने अनेक देशों तीर्थों नदियों राजाओं तथा नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों तथा नगरों का वर्णन किया सत्रह कथियद विप्र कथा भुताकार स्वयंवरम जन्मेजय बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहाँ यह भी बताया कि पांचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है धृष्टुम्न से चोत्पत्तिपत्तिम च शिखंडि अयो निज्व महामखे प्रद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा अर्थात द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ की वेदी से जन्म होना आदि बातें भी उसने कही तद्भुततम श्रुआ लोके त महात्मन विस्तरेण पप्रक्षु कथाते उस महात्मा ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला यह वचन सुनकर कथा के अंत में पुरुष रोमढ़ी पांडवों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा पांडवा उचह कथम द्रुपद पुत्र धृष्ट दुम से पावका चाह संभव कथम अद्भुतः पांडव बोले द्रुपद पुत्र धृष्टुम्न का से और कृष्णा का यज्ञ वेदे के मध्य भाग से उद्भूत शिक्षत कथम विप्रय कश्य नृष्टुम ने महाधनुर्धर द्रोण से सब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की ब्रह्मण द्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्री हुई और किस कारण से उनमें वैर पड़ गया वे वाच एवं तय चोदित राजन सभी प्रश कथयास तत्सर्व द्रौपदी संभव तदा वह सम्पान जी कहते हैं राजन पुरुषरोमणि पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण ने उस समय द्रौपदी की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत सुनाना आरंभ किया श्री महाभारती आदि पर्वी चैत्ररथ पर्वणी द्रौपदी संभव हे चतुष्ट इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में ब्राह्मण कथा विषयक एक सौ चौसठवां अध्याय पूरा हुआ